श्रीमद्भागवत महापुराणंद अथ त्रि सप्तति तमोध्याय जरासंध के जेल से छुटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्र प्रस्थ लौट आना शीशु कुवाच अयुते देश नष्टौ ते निर्गता गृन्द्रोण्यालिना मलवास श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जरासंध ने अनायास ही बीस हजार आठ सौ राजाओं को जीतकर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा था भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे छुच्छावा शुष्कवधना सरोध परिकर्षिता घन श्याम पीतको वे भूख से दुबले हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था वहां से निकलते ही उन नरपतियों ने देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सावना सावला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है शेवस्ता पद्म गर्भारुणे क्षणम चारो प्रसन्न चार भुजाएं हैं जिनमें गदा शंख चक्र और कमल सुशोभित है वक्षस्थल पर सुनहली रेखा श्रीवस्त्र का चिन्ह है और कमल के भीतरी भाग के समान कोमल रत्नारे नेत्र है सुंदर वन प्रसन्नता का शरण है पद्महस्तम रूप हार पद्म गुपलक्षितीटहार कानों में मकराकृति कुंडल हिलमिला रहे हैं सुंदर मुकुट मोतियों का हार कड़े करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं भ्रजद्वरमणिग्रीव निवेद वनम पिबंत चम चक्षुर्भ्याया ज्रंतुनाशाभ्यांभंतुव बाहु प्रणे मुर्त पापम मदभी हरे गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हैं जीभ से चाट रहे हैं नासिका से सूंघ रहे हैं और बाहुओं से आलिंगन कर रहे हैं उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धूल चुके थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रख प्रणाम किया कृष्ण ध्वस्त संदर्शा भी प्राजल नृपा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने का क्लेश बिल्कुल जाता रहा वे हाथ जोड़कर विनम्रवाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे राजान उचुहू नमस्ते देव देवेश देवे सपन्नापन्ना कृष्ण निर्भिना घोर संस राजाओं ने कहा शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सचिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण हम आपको नमस्कार करते हैं आपने जरासंध के कारागाह से तो हमें छुड़ा ही दिया अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे उप गए हैं और आपकी शरण में आए हैं प्रभो अब आप हमारी रक्षा कीजिए नैनम नाथानसूयामो मागदम मधुसूदन अनुग्रह यदवतो रा चुतिर्विभो मसूदन हमारे स्वामी हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते भगवान यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राजलक्ष्मी से च्युत कर दिए गए राज्य मधो नधो न श्रेयो विन्दते निप तन्माया मोहितो निध्या मनते संपदो चला क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है उसके सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है मृगतृष्णाम यथाबाला म्यंत उदकाशय एवं वै कार्य कि मायाम अयुक्ता वस्तुचक्षते जैसे मूर्ख लोग मृग मृगतृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं वैसे ही इंद्रियलोलुप और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं वैम श्रीमद नष्टृष्टो जिगेषया सर तरस्पृधंतः प्रदा प्रजाश्वम अति प्रभो मृत्यु पुरस्ता गणयदा भगवान पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं इस बात की भी हम तनिक परवाह नहीं करते थे कृष्णाद्य गभीर रंगता दुरंत तन्मा भवतो नियतुक दर्पाचरण स्मरा स्मरामते सच्चिदानंद स्वरूप श्रीकृष्ण काल की गति बड़ी गहन है वह इतना बलवान है कि किसी के टाले टलता नहीं क्यों न हो वह आपका शरीर ही तो है अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया है आपके अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया अब हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं अथो नृगतृष्णिर देहे न सत्तारुजा भुवाम उपासहे विभो क्रियाफल प्रहेत रोचनम विभो यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है रोगों की तो यह जन्मभूमि ही है अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है यही नहीं हमें कर्म के फल स्वर्गवादी लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं इच्छा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं केवल सुनने में ही आकर्षक जान पढ़ते हैं तम न समाधि अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो सर्वदा स्मृति बनी रहे चाहे हमें संसार के किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्म परेशाय गोविंदा नमो नम प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है श्री सुखवाच संस्तूय मानो राजभिर राजभिर्मुक्त बंधन श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर मधुरवाणी से उनसे कहा श्री भगवान वाच अद्य प्रभृतो भूपा मैयात्म्य खलेश्वरी जाती भगवान श्री कृष्ण ने कहा नरपतियों तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी यह जान लो कि मैं सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ दिष्टा व्यवसित भूपाम भवंथतभाषिण पश्य उन्माद नरपतियों तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचपुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद में चूर्ण होकर बहुत से लोग उस उत्सृंखल और मतवाले हो जाते हैं हे है है नहुषो वे नो रावण परे पर श्रीमदा भ्रंशिता देव दैत्य नरेश्वरा है, है नहुष वेन रावण नरकासुर आदि अनेकों देवता दैत्य और नरपति श्रीमद के कारण अपने स्थान से पद से चित हो गए भवंत एत विज्ञा देहाद्युत्मंत मतो ध्वरुक्ता तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं इसलिए उनका नाश भी अवश्य है अतः उनमें आसक्ति मत करो बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो और धनपूर्वक प्रजा की रक्षा करो संत प्रजान तंतु सुखम च भवा भव प्राप्त प्राप्त तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए भोग के लिए नहीं संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुःख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ उदासीनास देहादो आत्मा मैया वेशमंते ब्रह्मया देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम के योग्य व्रतों का पालन करते रहो अपना मन भली भाति मुझमें लगा कर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्मस्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे श्री सुखवाच नित्याद कृष्णो भगवान भुवनेश्वर तेजाम करमणि श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए। दिएया सहदेव न भारत नर देवो चित्रि भूषण सृवि पर जरासंध के पुत्र सहदेव से उनको राजोचित वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया भोजरा सुस्नाध्यय निपोचित जब वे स्नान करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो चुके तब भगवान ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन करवाया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए ते पूज्य भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया अब वे समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर तथा कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसे शोभामान हुए जैसे वैसा वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे स्थान प्रणय तारेपय फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुवर्ण और मणियों से भूषित एवं श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशों को भेज दिया। इस प्रकार दियामणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से युक्त किया मुक्त किया अब जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण और लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए जगदो प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुष चेषित यथाव सा वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला का सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान के आज्ञानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे जरासंधम घात्त्वा भीमसेशव पार्थ्यायुता सह दूजिता गे खंड खंडव प्रस्थम शंखांदम्मर्जिताचयन स्वृहृदुर्द शुखा परीक्षित इस प्रकार भगवान भगवान्नी भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध नंदन सहदेव से सम्मानित होकर इंद्रप्रस्थ के लिए चले उन विजय वीरों ने इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए जिससे उनके इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ तत्वापीतमनस इंद्रप्रस्थ निवासिन शांतम राजाचाप्त मनोरथ इंद्र प्रस्थ निवासियों का मन उस संखनि को सुनकर खिल उठा उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया और अब राजा युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार से पूरा हो गया अभिवंध्याजुन जनाव आश्रावया चक्रो आत्मना जधुन भीमसेन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की वंदना की और वह सबकृत कह सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था आनंदाश्रुक मुंचन प्रेम नानो वाचकि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सीतायाँ दसम स्कंधे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमण त्रि